भादो की शुक्ला सप्तमी कमरे में राखाल मास्टर और रतन बैठे हुए हैं रामलाल राम, राम और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं रतन यदुमलिक के बगीचे की देखभाल करते हैं वे श्री रामकृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं श्री रामकृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं रतन कह रहे हैं यदु के कलकत्ते वाले मकान में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 रतन यदु बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाऊ चोरी हो गई है इसके कारण घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है थाली चलाई जाएगी यह एक तरह का टोना है सब बैठे रहेंगे जिसने दिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी श्री राम कृष्ण हंसते हुए किस तरह थाली चलती है अपने आप चलती है रतन नहीं हाथ से दबाई हुई रहती है भक्त हाथ ही की कोई कारीगरी होगी हाथ की चालाकी श्री राम हंसते हुए जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है सातुरी चातुरी तांत्रिक साधना और श्री रामकृष्ण का संतान भाव बातचीत हो रही है इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री कृष्ण श्री राम को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया